श्रीमद्भागवत महापुराण षस्कंध अथ ष्ठोध्याय दक्ष प्रजापति की साठ कन्याओं के वंश का विवरण श्रीशु कुवाच तत प्राची तथो सिन्या स्वयं भुवा षी संजनयामा दुहित्रे पृतृभलाह श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित तंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्निक्नी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी दशधर्माय कारण्विष्ट तृणव दत्तवान भूतांग्रह के साथ स्वेभ्यो द्वे द्वेताय चापराह दक्ष प्रजापति ने उनमें से दस कन्याएं धर्म को तेरह कश्यप को सत्ताईस चंद्रमा को दो भूत को दो अंगिरा को दो कृषाश्व को और शेष चार तार्थ्य नामधारी कश्यप को ही विवाह दी नामधे मूषा तम सापत्याम तमेशण या साम प्रसूति प्रसवि लोका आपूरिताश्रय परीक्षित तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो इन्हें की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है भानु कुब्जा मिर मिल विश्वासाध्या मरुत्वती वसुरु संकल्पा धर्म पत्न सुन सुनो धर्म की दस पत्निया थी भानु लंबा कमी विश्वा मरुत्वी वसु मुहूर्ता और संकल्पा इनके पुत्रों के नाम सुनो भानोस्तु देव ऋषभ इंद से नो नृप लंबाया राजन भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघ गण ककुभ संकटस्थ की भ्रोर्दुर्गा यो नंदी तथो भगवत कगुब का पुत्र हुआ संकट उसका कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों कीलों के अभिमानी देवता जमी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी विश्व देवास्थ विश्वाया साध्यो गणस्तु साध्याया अर्दिस्त विश्व के विश्व हुए उनके कोई संतान न हुई साध्या से साध्य गण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि मरुत्व मरुत्वेंद्रित मरुत्व की मरुत्वती के दो पुत्र हुए मरुत्व और जयंत जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र भी कहते हैं मुहूर्त का देवगणा मुहूर्ता जागिरे ये वै फल प्रयक्षति भूताव कालजम मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए ये अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं संकल्प याच संकल्प काम संकल्प जमृत वसवोष्टौ वसो पुत्रास्ते संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम वसु के पुत्र आठों वसु हुए उनके नाम मुझसे सुनो द्रोण प्राणो ध्रुवोर्को अग्नि दोषो वसुविर्भाव वसु। द्रोणस्याभिमते पत्नहा हर्ष शोक भयादय द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वसु और विभावसु द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमती उससे हर्ष शोक भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए प्राण से ऊर्जस्वती भार सह आयु पुरोज ध्रुवस्य से भार्य धरणी रसूत विविधा पुरह प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह आयु और पुरोजो नाम के तीन पुत्र हुए ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नग्नों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए अर्कस्य वासना भार्य पुत्रा तरसादय स्मृता अग्निर्भारा वसुर्धारा पुत्राः द्रविण का अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्श तृष्णा आदि पुत्र हुए अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए स्कंध से प्रतीका पुत्रो ये विशाखादय दोष सर्वरी पुत्रः सुषुमारो हरे कलां कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से सुषमार का जन्म हुआ वह भगवान का कलावतार है वसोरांगी रसी पुत्रो विश्वकर्मा कृति पति रतो मनुष्चाक्षुषो भूत विश्व साध्या मनोषुता वसु के पत्नी आंगिशी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव एवं साध्य गण हुए विभावसो रुतोषाभ्युष्टम रोचि समातपम पंचयामोथ भूताली जागृति कर विश्वावसु की पत्नी उषा से तीन पुत्र हुए युष्ट रोचिस और आतप उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं स्वरूप आसूत भूत भार्यारुद्रांश कोटिचह रैवतों जो भवो भीमो वाम उग्र वृषाक अजय कपाद ही बहुरूपो बहु रुद्रस्य महानती रुद्रस् पार्शदास्ान्य घोरा भूत विनायका भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटिकोटि रुद्रगण उत्पन्न किए इनमें रैवत अज भव भीम वाम उग्र विषाक अजय कपाद बहुरूप और महान ये मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और का जन्म हुआ। ये सब ग्यारह में प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। प्रजापते पत्नी हैथर्मा अंग्रम वेद सती। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पित्रगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वा रस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया कृषास भार धूम्रकेशी जनत धृष्णा अजाम वेद शिरो देवलम वयुनम मनु कृषासु की पत्नी अर्चि से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धृष्णा से चार पुत्र हुए वेद शिरा देवल वयुन और मनु तार्क्षस्य भिन्नता कद्रुप यामिनी पतंगी सलधारी कश्यप की चार स्त्रियाँ विनता कद्रु पतंगी और यामिनी पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलभों पतिंगों का जन्म हुआ सुवर्णा सुधगरुणम साक्षा त्यज्ञ सवाहनम सूर्य सूता मनु कद्रुना विनता के पुत्र गरुड़ हुए ये भगवान विष्णु के वाहन हैं विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं जो भगवान सूर्य के सारथी हैं कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए कृतिकादीन नक्षत्राण इंद्रो पत्न्यारत कृतिका २७ चंद्रमा की हैं रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने साप दे दिया जिससे उन्हें छह रोग हो गया था उन्हें कोई संतान नहीं हुई पुनः प्रसाद्यतम तम सोम कला तृणनामा लोकाना मातृण शंकरा चथ कशलाम यथूतद जगत अदीतिर्दिर्दनु का अरिषा सुरसाइला मुनि क्रोधवशातासुरभ शर्मायादोग गण आसन् स्वापदा शुता उन्होंने दक्ष को फिर से उत्पन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई अब तुम अवश्य तुम कश्यप पत्नियों के मंगल में नाम सुनो वे लोक माताएं हैं उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है उनके नाम है अदिति दीति धनु काष्ठा अरिष्ठा सुरसा ईला मुनि क्रोध वसा ताम्रा सुरभि शर्मा और तिमी इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव सुरभे महिषा गावो ये चाहे ताम्राया सेना वृद्धाद्या मुनि रफ सरसाम गणाह सुरभि के पुत्र हैं भैंस गाय तथा दूसरे दो खुरवाले पशु ताम्रा के संतान हैं बाज गीध आदि शिकारी पक्षी मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई दंद सुखा देह सर्पा राज सर्वे जात धान सौरसा क्रोध वशा के पुत्र हुए सांप बिच्छु आदि विशैले जंतु इलाके वृक्ष लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से जातधान राक्षस अरिष्टा जा गंधर्वा का सफे तराह सुधानो रेखी तेषा प्राधानिका शनो अरिष्ठा से गंधर्व और काष्टा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए दनु के इकसठ पुत्र हुए उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो दिमूर्धा संबरोो हय ग्रीव विभावशो अयो मुख शंकुशिरा स्वर सर्भा कपिलु पुलोमा विस्पर्वा चेकचक्रोनुतापन धुम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचे दुर्जय द्विमूर्धा शंबरअरिष्ट्रीव विभासु अयोमुख शंकुशिरा कपिल अरुण पुलोमा विस्पर्वाएक्र अनुतापन धूम्रकेश विरूपाक्ष विप्रचित और दुर्जय सर्भानु सुप्रभा कन्यापर्वणस्तु शर्मिष्ठी स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा से नमुचि ने और विस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुस्ंदन ने विवाह किया वै स्वा उपधानवी है शिरा पुलोमा काल तथा दनु के पुत्र वैश्वा नर की चार सुंदरी कन्याएं थी इनके नाम थे उपधानवी दानवी है शिरा पुलोमा और कालका उपधान विम्या चतुर्य श्रीराम नृपोमा कालका चे वैश्वा नर सुथेतु कगवान कश्यपो ब्रह्मचोरिता काल के यज्ञ या दान वादशाली सहसा दिखान सर्गत रायंकर इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और ऐशिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष दो पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया इनसे पौलोम और काल के नाम के 60 हजार हुए। इन्हें का दूसरा नाम निवात था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे विप्रचित सिंह काम सतम चयन राहु ज्येष्ठम केतुशतम ग्रहत्व च उपागत विप्रचित की पत्नी सिंहिका के गर्भ से १०१ पुत्र उत्पन्न हु। हुए उनमें सबसे बड़ा था राहु जिसकी गणना ग्रहों में हो गई से सौ पुत्रों का नाम केतु था अथात श्रुहता योजित रनुपूर्वश यत्र नारायणो यारायणोद स्वां से नाम परीक्षित अपक्रमश अदित्य की परंपरा सुनो इस वंश में सर्वव्यापक नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था विवस्वान यर्जमा पूष्टाथ सविता भग धाता वर्णो मित्र शक्र गुरुक्रम अदित्य के पुत्र थे विस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र इंद्र ओर्थ विक्रम वामन यही बारह आदिक श्राद्ध श्राद्धदेव संज्ञा सूयत वै मनु मिथुनम च महाभागा यम दिव जमीम तथा सब भूत्वाथ न सत्यो शुष्व भुवी विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव, वैवस्वत मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया छायासन चरम लेभे सावर्णी च मनुम ततः कन्याम चप्तिम जावे वब्रहे विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया उसके और नाम के दो पुत्र तथा तपती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई तपति ने संवरण को पति रूप में वरण किया पत्नी तयो चर्षण सुता जत्र मानुसे जाते ब्रह्मणा चोपकल्पिता अर्यमा की पत्नी मात्रिका थी उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुआ वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से मुक्त थे इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण, ब्राह्मणादी वर्णों की कल्पना की ऊषा नग्न दंतो भगवत्तपुराण यो सऊ दक्षा कुमास उषा के कोई संतान न हुई प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तब पूसा दांत दिखाकर हंसने लगे थे इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूसा पीसा हुआ अन्य ही खाते रचना नाम कन्या का संवेश दैत्यो की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी रचना के गर्भ से दो पुत्र हुए और पराक्रमी तंब तंब पे परित्यक्ता गुरुनां इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे फिर भी जब देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंश्याम सहितायां षिस्कंधे ष्ठोध्याय